कोई भी उसको लांघ नहीं सकता यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था व्याख्या जिसका मूलभूत पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर है अर्थात सर्वश्रेष्ठ सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान है और जिसकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा अवांतर शाखाएं देव पितर मनुष्य पशु पक्षी आदि क्रम से नीचे हैं ऐसा यह ब्रह्मांड रूप पीपल वृक्ष अनादिकालीन सदा से है कभी प्रकट रूप में और कभी अप्रकट रूप से अपने कारण रूप पर ब्रह्म में नित्य स्थित रहता है अतः सनातन है इसका जो मूल कारण है जिससे यह उत्पन्न होता है जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन हो जाता है वही विशुद्ध दिव्य तत्व है वही ब्रह्म है उसी को अमृत कहते हैं तथा सब लोक उसी के आश्रित हैं कोई भी उसका अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं है नचिकेता यही है वह तत्व जिसके संबंध में तुमने पूछा था पर ब्रह्म परमेश्वर से निकला हुआ यह जो कुछ भी संपूर्ण जगत है उस प्राण रूप परमेश्वर में ही चेष्टा करता है इस उठे हुए वज्र के समान महान भय स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं अर्थात जन्म मरण से छूट जाते हैं व्याख्या यह जो कुछ भी इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा देखने सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण चराचर जगत है सब अपने परम कारण रूप जिन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम से प्रकट हुआ है उन्हीं प्राण स्वरूप परमेश्वर में चेष्टा करता है अर्थात इसकी चेष्टाओं के आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं वे परमेश्वर परम दयालु होते हुए भी महान भय रूप हैं यानी छोटे बड़े सभी उनसे भय मानते हैं साथ ही वे उठे हुए वज्र के समान हैं जिस प्रकार हाथ में वज्र लिए हुए प्रभु को देखकर सभी सेवक यथाविधि निरंतर आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं उसी प्रकार समस्त देवता सदा सर्वदा नियमानुसार इन परमेश्वर के आज्ञा पालन में नियुक्त रहते हैं इन पर ब्रह्म को जो जानते हैं वे तत्वज्ञ पुरुष अमर हो जाते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं इसी के भय से अग्नि तपता है इसी के भय से सूर्य तपता है तथा इसी के भय से इंद्र वायु और पांचवे मृत्यु देवता अपने अपने काम में प्रवृत्त हो रहे हैं व्याख्या सब पर शासन करने वाले और सबको नियंत्रण में रखकर नियम अनुसार चलाने वाले इन परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है इन्हीं के भय से सूर्य तप रहा है इन्हीं के भय से इंद्र वायु और पांचवे मृत्यु देवता ये सब दौड़ दौड़ कर जलादि बरसाना प्राणियों को जीवन शक्ति प्रदान करना जीवों के शरीर का अंत करना आदि अपना अपना काम त्वरा पूर्वक कर रहे हैं सारांश यह है कि इस जगत में देव समुदाय के द्वारा सारे कार्य जो नियमित रूप से संपन्न हो रहे हैं वे इन सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सबके शासक एवं नियंता परमेश्वर के अमोध शासन से ही चल रहे हैं यदि शरीर का पतन होने से पहले पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधक परमात्मा को साक्षात्कार कर सका तब तो ठीक है नहीं तो फिर अनेक कल्पों तक नाना लोक और योनियों में शरीर धारण करने को विवश होता है व्याख्या इस सर्वशक्तिमान सबके प्रेरक और सब प्रशासन करने वाले परमेश्वर को यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही जान लेता है अर्थात जब तक इसमें भजन स्मरण आदि साधन करने की शक्ति बनी हुई है और जब तक यह मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता इसके रहते रहते ही सावधानी के साथ प्रयत्न करके परमात्मा के तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है अनादिकाल से जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़ा हुआ वह जीव उससे छुटकारा पा जाता है नहीं तो फिर उसे अनेक कल्पों तक विभिन्न लोकों और योनियों में शरण धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है अतएव मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले ही परमात्मा को जान लेना चाहिए जैसे दर्पण में सामने आई हुई वस्तु दिखती है वैसे ही शुद्ध अंतकरण में ब्रह्म के दर्शन होते हैं जैसे स्वप्न में वस्तु अस्पष्ट दिखलाई देती है उसी प्रकार पितृलोक में परमेश्वर दिखता है जैसे जल में वस्तु के रूप की झलक पड़ती है उसी प्रकार गंधर्व लोकों में परमात्मा की झलक सी पड़ती है और ब्रह्म लोक में तो छाया और धूप की भांति आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप पृथक पृथक स्पष्ट दिखलाई देता है व्याख्या जैसे मल रहित दर्पण में उसके सामने आई हुई वस्तु दर्पण से विलक्षण और स्पष्ट दिखलाई देती है उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषों के विशुद्ध अंतकरण में वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखलाई देते हैं जैसे स्वप्न में वस्तु समूह यथार्थ रूप में ना दिखकर स्वप्न दृष्टा मनुष्य की वासना और विविध संस्कारों के अनुसार कहीं की वस्तु कहीं विश्रंखल रूप से अस्पष्ट दिखलाई देती है वैसे ही पितृलोक में परमेश्वर का स्वरूप यथावत स्पष्ट ना दिखकर अस्पष्ट ही दिखता है क्योंकि पितृलोक को प्राप्त प्राणियों को पूर्व जन्म की स्मृति और वहां के संबंधियों का पूर्ववत ज्ञान होने के कारण वे तद वासना जाल में आबद्ध रहते हैं गंधर्व लोक पित्र लोक की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है इसलिए जैसे स्वप्न की अपेक्षा जागृत अवस्था में जल के अंदर देखने पर प्रतिबिंब कुछ का कुछ ना दिखकर यथावत दिखता है परंतु जल की लहरों के कारण हिलता हुआ सतीत तो होता है स्पष्ट नहीं दिखता वैसे ही गंधर्व लोक में भी भोग लहरियों में लहराते हुए चित्त से युक्त वहां के निवासियों को भगवान के सर्वथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते किंतु ब्रह्म लोक में वहां रहने वालों को छाया और धूप की तरह अपना और उन पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है वहां किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता तीसरी वल्ली के पहले मंत्र में बतलाया गया है कि यह मनुष्य शरीर भी एक लोक है इसमें परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा दोनों छाया और धूप की तरह हृदय रूप गुफा में रहते हैं अतः है मनुष्य को दूसरे लोगों की कामना न करके इस मनुष्य शरीर के रहते रहते ही उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लेना चाहिए यही इसका अभिप्राय है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 भिन्न भिन्न रूप में उत्पन्न हुई इंद्रियों के जो पृथक पृथक भाव हैं तथा जागृत अवस्था में कार्यशील हो जाना और काल में लय हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तनशीलता है इन पर विचार करके जब बुद्धिमान मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है कि ये इंद्रियां मन और बुद्धि आदि या इनका संघात रूप यह शरीर मैं नहीं हूं मैं इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूं सर्वथा विशुद्ध एवं सदा एक रस हूं तब वह किसी प्रकार का शोक नहीं करता सदा के लिए दुख और शोक से रहित हो जाता है इंद्रियों से तो मन श्रेष्ठ है मन से बुद्धि उत्तम है बुद्धि से उसका स्वामी जीवात्मा ऊंचा है जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति उत्तम है व्याख्या इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है मन से बुद्धि उत्तम है बुद्धि से इनका स्वामी जीवात्मा ऊंचा है क्योंकि उन सब पर इसका अधिकार है वे सभी इसकी आज्ञा पालन करने वाले हैं और यह उनका शासक है अतः उनसे सर्वथा विलक्षण है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 व्याख्या परंतु इस प्रकृति से भी इसके स्वामी परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं जो निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए इसके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करे परमात्मा जब इस जीव पर दया करके माया के पर्दे को हटा लेते हैं तभी इसको उनकी प्राप्ति होती है नहीं तो यह भाग्यहीन जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वर को पहचान नहीं पाता जिनको जानकर यह जीवात्मा प्रकृति के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप परमानंद को पा लेता है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 व्याख्या इन परब्रह्म परमेश्वर का दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषय के रूप में अपने सामने नहीं ठहरता परमात्मा के दिव्य रूप को कोई भी मनुष्य प्राकृत चर्मचक्षुओं के द्वारा नहीं देख सकता जो भाग्यवान साधक निरंतर प्रेम पूर्वक मन से उनका चिंतन करता रहता है उसके हृदय में जब भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान प्रगाढ़ होता है उस समय उस साधक का हृदय भगवान के ध्यान जनित स्वरूप में निश्चल हो जाता है ऐसे निश्चल हृदय से ही वह साधक विशुद्ध बुद्धि रूप नेत्रों के द्वारा परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप की झांकी करता है जो इन परमेश्वर को जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं अर्थात परमानंद स्वरूप बन जाते हैं आगे योग धारणा के द्वारा मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा साधन बतलाते हैं जब मन के सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती उस स्थिति को योगी परम गति कहते हैं व्याख्या योग अभ्यास करते करते जब मन के सहित पांचों इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्मा के स्वरूप में इस प्रकार स्थित हो जाती है जिससे उसको परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का तनिक भी ज्ञान नहीं रहता उससे कोई भी चेष्टा नहीं बनती उस स्थिति को योगीगण गण परम गति योग की सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हैं उस इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग मानते हैं क्योंकि उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है योग उदय और अस्त होने वाला है व्याख्या इंद्रिय मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम ही योग है ऐसा अनुभवी योगी महानुभव मानते हैं क्योंकि उस समय साधक विषय दर्शन रूप सब प्रकार के प्रमाद से सर्वथा रहित हो जाता है परंतु यह योग उदय और अस्त होने वाला है अतः परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक को निरंतर योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए वह परब्रह्म परमेश्वर न तो वाणी से न मन से और न नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है फिर वह अवश्य है इस प्रकार कहने वाले के अतिरिक्त दूसरों को कैसे मिल सकता है व्याख्या वह परब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कर्मेंद्रियों से चक्षु चक्षवादि ज्ञानेन्द्रियों से और मन बुद्धि रूप अंतकरण से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता क्योंकि वह इन सब की पहुंच से परे है परंतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले को वह अवश्य मिलता है इस बात को जो नहीं कहता नहीं स्वीकार करता अर्थात इस पर जिसका दृढ़ विश्वास नहीं है उसको वह कैसे मिल सकता है अतः पूर्व मंत्रों में बतलाई हुई रीति के अनुसार इंद्रिय मन आदि सबको योगाभ्यास के द्वारा रोककर, वह अवश्य है और साधक को मिलता है ऐसे दृढ़तम निश्चय से निरंतर उसकी प्राप्ति के लिए परम उत्कंठा के साथ प्रयत्नशील रहना चाहिए अतः उस परमात्मा को पहले तो वह अवश्य है इस प्रकार निश्चय पूर्वक ग्रहण करना चाहिए अर्थात पहले उसके अस्तित्व का दृढ़ निश्चय करना चाहिए तदनंतर तत्व भाव से भी उसे प्राप्त करना चाहिए इन दोनों प्रकारों में से वह अवश्य है इस प्रकार निश्चय पूर्वक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले साधक के लिए परमात्मा का तात्विक स्वरूप अपने आप शुद्ध हृदय में प्रत्यक्ष हो जाता है व्याख्या साधक को चाहिए कि पहले तो वह इस बात का दृढ़ निश्चय करे कि परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधक को अवश्य मिलते हैं फिर इसी विश्वास से उन्हें स्वीकार करें और उसके पश्चात तात्विक विवेचन पूर्वक निरंतर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करें। जब साधक इस निश्चित विश्वास से भगवान को स्वीकार कर लेता है कि वे अवश्य हैं और अपने हृदय में ही विराजमान हैं यत्नशील को उनकी प्राप्ति अवश्य होती है तो परमात्मा का वह तात्विक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध हृदय में स्वतः प्रकट हो जाता है उसका प्रत्यक्ष हो जाता है अब निष्काम भाव की महिमा बतलाते हैं इस साधक के हृदय में स्थित जो कामनाएं हैं वे सब की सब जब समूल नष्ट हो जाती हैं तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और वह यही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है व्याख्या मनुष्य का हृदय नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार की अहलौकिक और पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है इसी कारण न तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परम परमानंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और न काम्य विषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है ये सारी कामनाएं साधक पुरुष के हृदय से जब समूल नष्ट हो जाती हैं तब वह जो सदा से मरण धर्मा था अमर हो जाता है और यही इस मनुष्य शरीर में ही उस पर ब्रह्म परमेश्वर का भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है जब इसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हैं तब वह मरण धर्मा मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है बस इतना ही सनातन उपदेश है व्याख्या जब साधक के हृदय की अहंता ममता रूप समस्त अज्ञान ग्रंथियां भली भांति कट जाती हैं उसके सब प्रकार के संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपरयुक्त उपदेश के अनुसार उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि परब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं तब वह इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा का साक्षात करके अमर हो जाता है बस इतना ही वेदांत का सनातन उपदेश है अब मरने के बाद होने वाली जीवात्मा की गति का वर्णन करते हैं हृदय की कुल मिलाकर 101 नाड़ियां हैं उनमें से एक मूर्धा कपाल की ओर निकली हुई है इसे ही सुषुमणा कहते हैं उसके द्वारा ऊपर के लोकों में जाकर मनुष्य अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है दूसरी 100 सौ नाड़ियां मरण काल में जीव को नाना प्रकार की योनियों में ले जाने की हेतु होती हैं। सबका अंतर्यामी अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला परम पुरुष सदैव मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट है उसको मूंज से सिंक की भांति अपने से और शरीर से धीरतापूर्वक पृथक करके देखे और उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझे व्याख्या सबके अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर हृदय के अनुरूप अंगुष्ट मात्र रूप वाले होकर सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं तो भी मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं जो प्रमाद रहित होकर उनकी प्राप्ति के लिए साधन में लगे हैं उन मनुष्यों को चाहिए कि उन शरीरस्थ परमेश्वर को इस शरीर से और अपने आप से भी उसी तरह पृथक और विलक्षण समझें जैसे साधारण लोग मूंज से सींक को पृथक देखते हैं अर्थात जिस प्रकार मूंज में रहने वाली सींक मूंज से विलक्षण और पृथक है उसी प्रकार वह शरीर और आत्मा के भीतर रहने वाला परमेश्वर उन दोनों से सर्वथा विलक्षण है वही विशुद्ध अमृत है इस प्रकार उपदेश सुनने के अनंतर नचिकेता यमराज द्वारा बतलाई हुई इस विद्या को और संपूर्ण योग की विधि को प्राप्त करके मृत्यु से रहित और विशुद्ध सब प्रकार के विकारों से शून्य होकर